प्रेजेंस डॉक्टर्स के साथ सवाल जवाब आज हमारे साथ है डॉक्टर अमन गुप्ता फेमस यूरोलॉजिस्ट तो डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि किडनी स्टोन से बहुत लोग पीड़ित हैं सो क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि किडनी स्टोन ना हो तो थोड़ा सा बताइए प्लीज थैंक यू मिली जी किडनी स्टोंस की अगर हम बात करें तो समर्स में किडनी स्टोंस एक मेजर न्यूसेंस बन जाता है समर्स के दौरान किडनी स्टोंस का इंसिडेंस बढ़ जाता है इसका कारण ये है कि समर्स में शरीर से पानी ज्यादा जाने की वजह से पसीना बहने के कारण से डिहाइड्रेशन हो जाती है तो समझ में हम अगर चाहते हैं कि किडनी स्टोन्स के चांसेस कम हो जाएं तो हमें हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए एवरेज जो पानी का इनटेक है वो लगभग सवा दो से ढाई लीटर के आसपास रखना चाहिए जो चीज़ें हमें खाने में अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव नमक हमें जितना खाने में नमक है उससे एक्स्ट्रा ऑन द टेबल एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना चाहिए खाने पीने में पालक चकुंदर ज़्यादा चाय का इंटेक एनिमल प्रोटीन्स और ड्राई फ्रूट्स इन सब का रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए इन सब चीज़ों से स्टोन्स बनते हैं और नींबू जो है वो उसके अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है साइट्रिक एसिड जो कि जो स्टोन फॉर्मेशन है किडनी स्टोन फॉर्मेशन है उसको कम कर देता है तो एक ग्लास पानी में एक नींबू निचोड़ करके रोज लेना चाहिए उसमें सॉल्ट या शुगर नहीं डालना चाहिए इन सब चीज़ों से हम स्टोन फॉमेशन के जो चांसेस हैं वो कम कर सकते हैं किडनी स्टोन अगर हो गया तो उसके बाद कैसे पता चलता है क्या सिम्टम्स है कैसे लोगों को पता चलेगा कि उसको किडनी स्टोन हुआ है तो थोड़ा सा आप सिम्टम्स के बारे में बताइए किडनी स्टोन के लक्षण डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जब तक स्टोन किडनी के अंदर होता है अगर वो छोटे स्टोन किडनी के अंदर बैठे हुए हैं तो काफी बार कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं जब वो स्टोन बहुत बड़े हो जाते हैं तो कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं दूसरे प्रकार के जो मेनली जो Uh, सिम्टम्स लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं स्टोन की वजह से वो वो तब होते हैं जब स्टोन किडनी से लुढ़क करके किडनी की ट्यूब जिसको कि यूरेटर कहा जाता है उसमें आके फंस जाता है उस दौरान बैक में एक साइड पर पे बहुत तेज पेन होता है अचानक से जो कि आगे पेट की तरफ रेडिएट कर सकता है या फिर यूरिन के पैसेज में भी पेन हो सकता है यूरिन बार बार जाने का मन कर सकता है यूरिन पास करने में पेन हो सकता है कुछ लोगों में यूरिन एकदम बंद भी हो जाता है कुछ में यूरिन में ब्लड आ सकता है और कुछ लोगों में तेज़ बुखार या वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं ये सारे लक्षण जो है यूरेट्रिक स्टोन के हैं जब स्टोन किडनी के अंदर होता है अगर वो बहुत बड़ा हो गया है तो बहुत पेनफुल नहीं होता है लेकिन हल्का बैक पेन हो सकता है या फिर बार बार बुखार आ सकता है और या फिर यूरिन में कभी कभी ब्लड आ सकता है तो डिफरेंट तरीके से किडनी स्टोन प्रजेंट किया जा सकता है काफ़ी बार जो स्टोन्स हैं वो सिर्फ़ एक रूटीन जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और कारण से या एनअल हेल्थ चेकअप में तो लोगों को पता चलता है कि किडनी स्टोन्स हो गए हैं बहुत रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड में किडनी की ट्यूब में या किडनी में बड़े बड़े स्टोन्स थे और लोगों को मालूम भी नहीं होता क्योंकि सिम्टम्स इतने कम होते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली कई बार जो है किडनी फेलियर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक so, सीरियस तो नेक्स्ट स्टेप वो, वो कैसे डिसाइड करेगा की क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में भी एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है की स्टोन है तो जो स्पेशलिस्ट इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो किडनी और किडनी रिलेटेड जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं तो अगर यूरेट्रिक स्टोन हुआ है किडनी या किडनी की ट्यूब में स्टोन हुआ है अगर वो स्टोन छोटा है तो वो कई बार मेडिसिन से पास आउट हो जाता है कुछ मेडिसिन होती हैं जो जो यूरिन की ट्यूब है वो ओपन अप कर देती हैं और उसमें स्टोन पास आउट करने में हेल्प मिलती है इमीजिएटली उस टाइम क्योंकि पेन बहुत सीवियर होता है कई बार पेन किलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं वॉमिटिंग हो रही हो तो, तो वामिटिंग ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसन्स देनी पड़ती हैं फिर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कि स्टोन कहाँ पे है कितना बड़ा है उसके लिए अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन किया जाता है अल्ट्रासाउंड जो है एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है लेकिन अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन हैं कि कई बार वो छोटे स्टोन्स को या फिर जो स्टोन्स किडनी के ट्यूब के अंदर हैं यूरेटर में है वो मिस कर सकता है तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सी टी स्कैन जिसको कि एन सी भी कहा जाता है दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट वो एक्यूरेटली हमें बता देता है कि स्टोन कहाँ पर है और कितने साइज का है तो एक बार वो डायग्नोसिस कन्फर्म हो तो उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है बिच में भी मेडिसिन कई बार वो मेडिसिन से ट्रीट हो जाते हैं और कुछ केसेज में सर्जरी करनी पड़ती है